एक भजन बोलेंगे पहले कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया किसी ने है परमेश्वर तेरा किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया कौन कहे तेरी महमा कौन कहे तेरी माया आज अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है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 कौन कहे तेरी माया किसी ने हे परमेश्वर तेरा किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया कौन कहे तेरी महमा कौन कहे तेरी माया हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू ठीक समय पर इसका भी अवसान करे तू ठीक समय पर इसका भी अवसान करे तू सदा तुझे अगणित कवियों ने सदा तुझे अगणित कवियों ने झूम झूम कर गाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया किसी ने परमेश्वर तेरा किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया तुझको को ढूँढा रात में और दिन में ढूँढा है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 थके पथिक सब ढूंढ़ ढूंढ़ कर कहीं नजर न आया कौन कहे तेरी मेहमा कौन कहे तेरी माया कौन कहे तेरी महमा कौन कहे तेरी माया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 कौन कहे तेरी माया समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधु हो मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा में हम आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को और उसके जानने के उपायों का वर्णन यमाचार्य के मुख से सुन रहे हैं पीछे हमने नवे आठवें श्लोक तक देखा था और वहाँ यमाचार्य ने एक उपाय बताया था कि पहले हमें अपने अंदर विद्यमान जो करण हैं उनको जानना होता है और उससे भी फिर अधिक सूक्ष्म अहंकार तत्व महत तत्व उससे भी सूक्ष्म प्रकृति इस क्रम से जानते हुए तत्पश्चात फिर जीवात्मा अपने को जानता है और फिर अपने अंदर विद्यमान परमात्मा के दर्शन करता है लेकिन लोक में ऐसी बहुत बड़े वर्ग की एक धारणा है कि परमात्मा रूपवान है और उसको हम आँखों से भी देख सकते हैं तो उसी विषय को स्पष्ट करते हुए उस भ्रांति को दूर करते हुए यमाचार्य नवे श्लोक में बहुत ही स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि न नदृशे तिष्ठति रूपम से नक्षुषा पश्य कशनैन हृदय मनीषी मनसाक्लिप्त येतद विदुरमृतास्ते पहले कहा कि न संदृशे तिषति रूपम अस्य रूपम संदृशे न ष्ठती अर्थात इस परमात्मा का रूप संदृशे देखने के लिए संदृशे में जो दृश्य शब्द आ रहा है इसकी व्याख्या महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाकर के कि के दृश्य विखिए अर्थात के लिए इस अर्थ में ये दृश्य शब्द है जैसे हम अन्य भौतिक पदार्थों को जब देखते हैं वह हमारे सामने टिके रहते हैं हम उनको देख लेते हैं लेकिन परमात्मा उसके विषय में कहा यमाचार्य ने कि अस्य रूपम परमात्मा का रूप संदृश्य न तिष्ठती वो देखने के लिए हमारे सामने नहीं टिकता और यहाँ चक्षु तो एक उपलक्षण मात्र है अन्य सारी इंद्रियों का भी ग्राहक है तो जैसे हम चक्षु से परमात्मा का रूप नहीं देख सकते ऐसे ही श्रोत्र से भी उसको नहीं जान सकते और नासिका से भी उसको हम सूंघ नहीं सकते त्वचा तो से भी हम उसका स्पर्श नहीं कर सकते और रसना से उसको चख नहीं सकते अर्थात किसी भी इंद्रिय का परमात्मा विषय नहीं बनता तो सारी इंद्रियों का नाम न लेकर एक चक्षु का नाम उन्होंने लिया और ये शैली होती है ऋषियों की कि एक वर्ग में से किसी एक शब्द को पकड़ा तो वह शब्द उस वर्ग में आए हुए अन्यों का भी ग्रहण कराता है तो चक्षु कहकर के उन्होंने सभी इंद्रियों के लिए कहा कि परमात्मा का विषय अर्थात हमारी इंद्रियों का विषय वह नहीं बनता वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों से रहित है इसलिए हम उसका इस प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते न संदृशे तिष्ठति रूपम क्योंकि उसी को स्पष्ट करते हुए कहा उन्होंने कि न चक्षषा पश्यती कश्चन इनम कोई चाहे कि मैं उसको देख लूं इंद्रियों से आंखों से देख लूं या अन्य इंद्रियों से जान लूं लेकिन ऐसा संभव नहीं है और कश्चन कह दिया कोई भी चाहे कोई सामान्य हो चाहे योगी हो कितना भी बड़ा विद्वान हो अर्थात कोई भी उस परमात्मा का ज्ञान इंद्रियों से नहीं कर सकता और इसका संकेत हमें वेद में मिलता है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जहाँ कहा है कि नई देवा एनम आपूहू अर्थात इस परमात्मा को ये देव हमारी इंद्रियाँ प्राप्त नहीं कर पाती उसी बात के लिए यमाचार्य ने यहाँ कहा है लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि फिर कैसे जानेंगे उसको क्योंकि परमात्मा ने तो हमें ज्ञान के साधन के रूप में केवल इंद्रियां ही दी हैं हम जो भी कुछ जानते हैं वो इंद्रियों से जानते हैं और बचपन से लेकर के अब तक हमारी यही धारणा बनी आई है कि हमें कुछ जानना है तो हम किसी न किसी इंद्रिय का प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन गंभीरता से सूक्ष्मता से विचार करें तो हम सारे विषय इंद्रियों से नहीं जान पाते अर्थात हमारे दैनिक व्यवहार में भी बहुत से विषय ऐसे हैं जिनका ज्ञान हम इंद्रियों से नहीं कर सकते अर्थात इन पांच इंद्रियों से नहीं कर सकते हमें भूख लगती है हम कौन सी इंद्रियों से जानते हैं हमें सुख दुख होता है हम कौन सी इंद्रिय से उसको जान रहे हैं तो बहुत सारे विषय आपको ऐसे मिल जाएंगे समवेदना से युक्त कि जिनका ज्ञान हम इंद्रियों से नहीं कर पाते लेकिन वहां हमारा ध्यान नहीं जाता जब परमात्मा की बात आती है तो हम इंद्रियों से उसको जानना चाहते हैं जबकि वह इंद्रियातीत है अन्य सारे विषयों से भी सूक्ष्म है और फिर एक अन्य बात पर भी विचार करें कि हम परमात्मा को तो इंद्रियों से जानना चाहते हैं लेकिन जानने वाला जो स्वयं जीवात्मा है क्या वहाँ भी ऐसा विषय ऐसी शंका सामने आती है अर्थात जानने वाला अपने विषय में विचार नहीं कर रहा है लेकिन जिसको जानना चाह रहा है उसको इंद्रियों से जानना चाह रहा है लेकिन जानने वाला स्वयं को कैसे जान रहा है तो वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता अर्थात जानने वाला जीवात्मा भी तो किसी इंद्रिय से अपने को नहीं जान सकता वह अनुभूति अपनी स्वयं ही करता है इंद्रिय से अपने को हटाकर के करता है इंद्रियों को विषयों से हटाकर के करता है एकाग्रता में जाकर के करता है वहाँ कोई इंद्रिय काम नहीं करती और जबकि परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है तो बहुत स्पष्ट वर्णन है कि न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा को नेत्रों से नहीं देख सकता फिर कैसे जानेंगे कहा हृदा मनीषा मनसा भी मनसा अभिक्लिप्ता तीन शब्द आए हृदय से बुद्धि से और मन से जब साधक अभिक्लिप्त समर्थ हो जाता है अर्थात हमारे हृदय में उस परमात्मा के प्रति भक्ति होनी चाहिए भक्ति का अर्थ क्या होता है भक्ति शब्द बहुत प्रचलित है लोक में लेकिन जब अर्थ पूछेंगे तो शायद स्पष्टता न आ पाए हम भक्ति शब्दों को किस अर्थ में ले रहे हैं भाग शब्द सुना होगा आपने भाग हिस्सा अंश तो जो जिस धातु से भाग शब्द बना है उसी धातु से भक्ति शब्द बना हुआ है लेकिन भाग का अर्थ जो हम हिस्सा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उस हिस्से को हम ग्रहण करते हैं जैसे हम परिवार में कोई वस्तु आती है कि हमारा इसमें कौन सा कितना भाग है हमारा भाग कौन सा है इसमें बंटवारा होता है तो हमारा भाग कौन सा है क्यों क्योंकि हमें उसको लेना है तो भाग शब्द का अर्थ होता है सेवन स्वयं सेवन करना उसका उसको ग्रहण करना वही भक्ति शब्द का अर्थ है तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ परमात्मा का सेवन करना परमात्मा को अपनाना परमात्मा को ग्रहण करना परमात्मा को समझना जानना ये सब भक्ति शब्द के अर्थ में निहित है तो हृदय में हमारे अंदर उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए इस शब्द का अर्थ हुआ कि हमारे हृदय में परमात्मा की सत्ता स्पष्ट रूप से अर्थात निर्भ्रांत रूप से हमारे अंदर विद्यमान होनी चाहिए लेकिन वह ऐसे नहीं होती हमारे जो दो करण हैं बुद्धि और मन तो बुद्धि के द्वारा हम निश्चय करते हैं किसी बात का किसी भी विषय का लेकिन निश्चय करने से पहले हम मन के द्वारा उसमें विचार करते हैं उसके विभिन्न पहलुओं को देखते हैं संकल्प विकल्प करते हैं उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्षों को देखते हैं और मनन करते करते अंत में जो निष्कर्ष निकल करके आता है तब हम कहते हैं कि हमें अब निश्चय हो गया सारे तथ्यों को परख करके देखा और फिर अंत में हम निश्चय पर पहुंचे तो ऐसा निश्चय जब योगी को हो जाता है अर्थात वह समर्थ हो जाता है हृदय से भी मन से भी बुद्धि से भी तो हृदय मनीषी मनसा भी क्लिप्त है लेकिन यहां इंद्रियों की चर्चा नहीं आई क्योंकि वह पहले ही कह दिया परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है इस प्रकार से जो योगी जो उपासक जो साधक परमात्मा इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता और मन से हृदय से बुद्धि से उसका निश्चय करना होता है इस विषय को जो जान जाता है यह एक तद इस सारे विषय को जो जान जाते हैं ते अमृता भवंती वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं आनंद को प्राप्त कर लेते हैं या कहें कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अगर एक शब्द में कहा जाए तो दुखों से निवृत्त हो जाते हैं दुखों से छूट जाते हैं और यही हमें चाहिए परमात्मा की प्राप्ति होना और दुखों से छूटना एक ही बात है मोक्ष होना मुक्ति होना और दुखों से छूटना एक ही बात है ये भिन्न भिन्न नहीं है लेकिन हम मुक्ति की व्याख्या हम आनंद की प्राप्ति के रूप में भी कर लेते हैं लेकिन वास्तव में हम देखें तो हमारी अभिलाषा सुख को प्राप्त करने की होती है या दुख को हटाने की होती है दुख से दूर हटने की होती है तो हम गंभीरता से विचार करेंगे तो सर्वत्र हमें यही लगेगा हमें भूख लगी हमें भूख से दुख हो रहा है हमने भोजन करना प्रारंभ कर दिया अब वो अलग बात है कि भोजन में हमें स्वाद आने लगा सुख भी आने लगा लेकिन हमारा प्रारंभ कहाँ से हुआ था दुखों को हटाने से हमें प्यास लगी परेशानी हो रही है दुख हो रहा है हम जल को पीने लगे ऐसे ही जहाँ भी आप देखेंगे ठंड लग रही है कष्ट हो रहा है वस्त्र पहन लिए तो जितने भी हमारे जीवन में दुख आते हैं हम उनको हटाने में लगे रहते हैं लेकिन हम सामान्य अवस्था में बैठे हैं हमें कोई भी कष्ट नहीं है क्या उस समय लगता है कि हम सुख भोग रहे हैं नहीं लगता हम सामान्य रूप में बैठे हैं स्वस्थ हैं कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार की ना भूख है न प्यास है तो हमें कौन सा सुख हो रहा होता है उसमें हमें कोई सुख का अनुभव नहीं कर रहे होते ऐसे अलग से जैसे खाने पीने में या अन्य विषयों का भोगने में करते हैं लेकिन जब कोई कष्ट आता है तो उसको तुरंत दूर करने के उपाय अपनाने लगेंगे ढूंढने लगेंगे पूरा प्रयास करेंगे तो इस तरह से अमृता भवंती अर्थात हमारी दुखों से निवृत्ति हो जाती है जब हम परमात्मा की यथार्थता को वह कैसे जाना जाएगा इसको समझ लेते हैं और नहीं तो अगर हमारे अंदर ये भ्रांति बनी रहेगी कि परमात्मा इंद्रियों से प्राप्त हो जाता है तो उसी प्रयास में लगेंगे भागदौड़ में लगे रहेंगे यहां जाएंगे वहां जाएंगे देखेंगे कैसे प्राप्त होता है लेकिन ऋषि स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं न चक्षषा पशती कष्ट अर्थात किसी भी इंद्रिय से परमात्मा प्राप्त तो नहीं होता एक और स्थिति बताई तो अगले श्लोक में कहा कि यदा पंचावतिष्ठंते ज्ञानानी मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते ताम ताहु परमा गतिम परम गति क्या है परमा गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति गति माने प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ गति परमागति वो कौन सी अवस्था है जब हम कहें कि हमारी गति परमा हो गई है श्रेष्ठ हो गई है तो उसका वर्णन करते हुए कहा कि यदा जिस समय पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह पंच ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते पांच ज्ञान आप सभी समझ गए होंगे पांच ज्ञान अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही पांच ज्ञान हैं और इन्हीं के यंत्र इन्हीं के करण परमात्मा ने हमें दिए हैं तो पंच ज्ञानी का अर्थ हो गया कि पांच ज्ञानिया पांच ज्ञानेन्द्रिया क्या करती हैं कि मनसा अवतिष्ठन्ते, अर्थात मन के साथ स्थित हो जाती हैं रुक जाती हैं टिक जाती हैं या मन के अनुरूप हो जाती हैं अर्थात इंद्रिया जब अपने अपने विषय को ग्रहण करने में लगी हुई हैं तो मन के अनुरूप नहीं है क्योंकि मन का वास्तविक स्वरूप महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में और महर्षि व्यास ने उसकी व्याख्या करते समय मन का स्वरूप कहा कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम अर्थात ये चित्त ये मन हमारा कैसा है प्रख्या रूप है ज्ञान रूप है सत्व रूप है सात्विकता से युक्त है अगर हमारे मन में तामसिक और राजसिक भावनाएं आ रही हैं तो सीधा सा अर्थ है कि हम मन के वास्तविक स्वरूप से अलग हो चुके हैं क्योंकि मन का वास्तविक स्वरूप क्या है सात्विक स्वरूप है सत्वात्मक स्वरूप है तो ऐसे ही जब इंद्रियां मन के अधीन हो जाती हैं अर्थात मन के अनुरूप चलती हैं मन कहे तो विषय ग्रहण करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे अब साधक मन को तो रोकना चाह रहा है मन को एकाग्र करना चाह रहा है और इंद्रियां अपने अपने विषयों में भाग रही हैं तो उस अवस्था में इंद्रियां मन के अनुरूप नहीं है और योग दर्शन में इसी की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया जहाँ योगांगों का वर्णन आया हुआ है उन युगा में एक अंग है प्रत्याहार सुना है आपने प्रत्याहार प्रत्याहार किसे कहते हैं तो कहा कि स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव प्रत्याहार इंद्रिया प्रत्याहारः अर्थात जब इंद्रियां स्व विषय असंप्रयोग अपने विषय से संप्रयोग नहीं करती आंख रूप को नहीं देख रही है श्रोत्र शब्द को नहीं सुन रहे हैं रसना रस को नहीं चख रही है त्वचा स्पर्श नहीं कर रही है और नासिका भी गंध ग्रहण नहीं कर रही है प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय से हट चुकी है और फिर क्या किया कि चित्तस्य स्वरूपानुकार चित्त के अपने अनुरूप बन चुकी है मन के अनुरूप बन चुकी है ठीक वही बात यहां कही जा रही है अर्थात प्रत्याहार का ही वर्णन कर रहे हैं यमाचार्य यदा पंचावतिष्ठनते ज्ञानानी मनसास अर्थात पाँचों इंद्रियां जब मन के अनुरूप हो जाती हैं और बुद्धिश्च न विचेष्टते और बुद्धि भी जिस समय कोई विरुद्ध चेष्टा नहीं कर रही है विचेषते शब्द आया हुआ है वी के दो अर्थ होते हैं वी का अर्थ विशेष भी होता है और वी का अर्थ विरुद्ध भी होता है यहाँ अर्थ होगा कि जब बुद्धि विरुद्ध चेष्टा नहीं कर रही है अर्थात अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए जैसी चेष्टा बुद्धि में होनी चाहिए जैसे विचार या जैसा निश्चय होना चाहिए उसी के अनुरूप जब हो रहा है तो उस अवस्था में अर्थात पाँचों जानद्रियाँ मन के अनुरूप हो गई बुद्धि में भी कोई विरुद्ध चेष्टा नहीं हो रही है उस अवस्था को यमाचार्य कह रहे हैं कि ताम आहुह परमाम गतिम उसको परमागति कहा गया है गीता में भी ऐसा ही वर्णन आया हुआ है वहां भी यही कहा है कि पांचों जान जब अपने विषयों से विरत होकर के हट करके और मन के साथ जुड़ जाती हैं मन के साथ एकाग्र हो जाती हैं विषयों से रहित तो हो जाती हैं क्योंकि मन के साथ इंद्रियों का जुड़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि जो विषय मन के हैं उन विषयों में कोई मन को वो सहयोग दे रही हैं कि चलो हम भी आ गए हैं अब मन की सहायता करेंगे जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करने लगते हैं किसी कार्य में ऐसा नहीं क्योंकि इंद्रियों की सामर्थ्य ही नहीं है कि मन के कार्य में वो सहयोग कर पाए तो मन के साथ जुड़ने का अर्थ कि मन यदि एकाग्र हो रहा है तो इंद्रियाँ शांत होकर के बैठ जाएंगी जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था एक बार कि कोई बच्चा कोई माँ कोई कार्य कर रही है गंभीर कार्य कर रही है सूक्ष्म कार्य कर रही है और बच्चा आकर के बार बार उसमें व्यवधान डाल रहा है तो माँ ने बच्चे को रोका तो बच्चा कह रहा है कि मैं आपकी सहायता ही तो कर रहा हूँ मैं आपके कार्य में सहयोग देने आया हूँ तो माँ क्या कहेगी उससे कि बेटा अगर तुझे सहयोग देना है तो वो तू सहयोग दे सकता है लेकिन कैसे दे सकता है कि थोड़ी देर तू शांत होकर के बैठ जा वही मेरे लिए सहयोग है तो ऐसे ही मन जब किसी विषय पर गंभीर चिंतन करने लगे और इंद्रियां बाह्य विषय ले ले करके वहां दे रही हैं मन के लिए लगातार तो मन गंभीर विषय पर चिंतन नहीं कर पाएगा एकाग्रता रह ही नहीं पाएगी एक विषय का चिंतन हो ही नहीं सकता तो इंद्रियों की सहायता मन के अनुरूप होना अर्थात मन के चिंतन में व्यवधान न डालना तो क्या करना होगा इंद्रियों को अपने विषयों से हटना होगा तो वही व्याख्या यहाँ की जा रही है कि यदा पंचावतिष्ठनते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचिष्टते ताम आहुहु परमा गतिम वही परमा गति कहलाती है और उसी की व्याख्या फिर आगे करते हुए एक और श्लोक कहा कि ताम योगम ताोगमती मनते स्थिरा इंद्रियधारणा अप्रमत्तस्तदावती योगो ही प्रभाप्यय अर्थात जो परमागति पिछले श्लोक में बताई थी उसी का एक अन्य नाम दिया कि जो परमागति अभी वर्णित की गई है ताम योगम, ताम योगम योगम इति मनते इसी परमागति को योग कहते हैं यमाचारी कह रहे हैं कि योग शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है वह वास्तव में यही अवस्था है कि सारी इंद्रियों की विषय ग्रहण करने का कार्य रुक गया और बुद्धि ने भी विरुद्ध चेष्टाएं बंद कर दी मन भी एकाग्र हो चुका है और यही तो कहा है योग दर्शन में कि योगश चित्त वृत्ति पतंजलि भी यही बता रहे हैं वृत्तियों का रुक जाना ही तो योग है तो ताम योगम इति उसी को योग कहते हैं स्थिराम इंद्रिय धारणाम अर्थात इंद्रियों का धारण करना कैसे स्थिर रूप में और स्थिर रूप में धारण करने का यही तात्पर्य है कि विषय ग्रहण न करना विषयों से रोक देना क्योंकि विषय सबके अलग अलग है एक विषय किसी का है नहीं ऐसा नहीं कि पांचों जान एक ही विषय ग्रहण कर रही हूं सबके विषय अलग अलग हैं लेकिन मन को चाहिए एक विषय केवल एक विषय पर चिंतन करना है तो अलग अलग जो विषय हैं उनको रोकना होगा तो स्थिराम इंद्रिय धारणाम इंद्रियों की धारणा अर्थात इंद्रियों का धारण करना जब स्थिर हो जाता है तो ताम योगम इति मन्यंते और अप्रमत्तह तदा भवती उस अवस्था में जो साधक है उसका एक विशेषण दिया यमाचार्य ने कि वह अप्रमत्त हो जाता है उस काल में और प्रमत्त प्रमत्त नहीं है प्रमत्त आप जानते ही होंगे अर्थात जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाए बुद्धि काम न करे तो हम कहते हैं ये प्रमत्त हो गया ये विक्षिप्त हो चुका है ये अपने भले बुरे को नहीं जानता ये अपना हित स्वयं नहीं कर सकता तो यमाचारी कहते हैं कि हम अप्रमत्व अप कब होते हैं अब विचार करने की बात है हम अप्रमत्व किस अवस्था में होते हैं जब हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाएं मन भी स्थिर हो जाए बुद्धि में कोई विरुद्ध चेष्टा न हो रही हो तब हम अप्रमत्व होते हैं और इसके विपरीत यदि ऐसा न हो तो हम क्या कहलाएंगे हम प्रमत्त ही कहलाएंगे हम भले ही लौकिक दृष्टि से अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हों कि हम बहुत कुशलता से सांसारिक कार्य कर लेते हैं अच्छा व्यापार कर लेते हैं अच्छा हुनर हमारे अंदर है हम अच्छा बोल लेते हैं बहुत सारे कार्य हैं बहुत सारी कुशलता हमारे अंदर भरी हुई है लेकिन यदि हमने आत्मकल्याण के संबंध में उसके विषय में विचार नहीं किया और अपने इंद्रियों को विषयों से रोकना नहीं सीखा एकाग्र होना नहीं सीखा तो हम यमाचारी की दृष्टि में तो प्रमत्त ही कहलाएंगे सुनने में कठोर शब्द लगेगा हम लौकिक दृष्टि से भले ही अपने को होशियार और कुशल कह दें लेकिन योगिक दृष्टि से हम एक विक्षिप्त के समान ही हैं क्योंकि प्रमत्त शब्द में जो मत शब्द आया हुआ है ये मदी हर्षे धातु से बनता है हर्ष माने सुख अर्थात हम जब सांसारिक विषयों में सुख ले रहे होते हैं हम सांसारिक पदार्थों को सुख देने वाला ऐसा मान रहे होते हैं तो हम मद धातु का ही अर्थ अपने में चरितार्थ कर रहे होते हैं हम हर्ष से युक्त हो रहे होते हैं कहा सांसारिक विषयों में तो यमाचारी क्या कह रहे हैं हम उस समय प्रमत्त ही हैं सांसारिक विषयों में सुख खोजना और ऐसी धारणा बना लेना कि ये वस्तुएं मुझे सुख प्रदान कर देंगी जीवन यात्रा चलाने के लिए सांसारिक पदार्थों का प्रयोग करना एक अलग चीज है लेकिन एक लक्ष्य बना लेना कि इन पदार्थों के मिलने से मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी इनमें सुख अनुभव करना ढूंढना तो उस अवस्था में प्रमत्त ही कहा जाएगा लेकिन जब हम इन विषयों से अपने को हटा लेते हैं महर्षि दयानंद ने सत्या प्रकाश में एक स्थान पर कहा है कि हम बाहर जितना सुख अनुभव करते हैं या खोज रहे होते हैं उसकी अपेक्षा अपने अंदर करोड़ों गुना करोड़ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने करोड़ों गुना सुख है अर्थात उसकी तुलना ही नहीं हो सकती एक हम तुच्छ सुख के लिए और जो अपार भंडार आनंद का भंडार सुख का भंडार हमारे अंदर है उसको भूले हुए हैं उसको छोड़े हुए हैं तो हम प्रमत्व के ही समान हैं तो अप्रमत्तस्तता भवती और आगे एक परिभाषा दी योग की कि योगो ही प्रभावाप्यय योग क्या है तो दो शब्द दिए प्रभव और अप्यय प्रभव कहते हैं उत्पत्ति के लिए और अप्यय कहते हैं विनाश के लिए तो बड़ा विचित्र लगेगा सुनने में कि अभी तो योग के संबंध में व्याख्या की जा रही थी कि जहां सारे विषयों से हम उपरत हो जाते हैं एकाग्र हो जाते हैं और उस स्थिति को परमागति योग नाम से कहा और अब कह रहे हैं कि उत्पत्ति और प्रलय उत्पन्न होना नष्ट होना इसको योग कहते हैं अब क्योंकि उपनिषद की भाषा रहस्यात्मक होती है परंतु उसमें गंभीरता छिपी हुई होती है महर्षि पतंजलि ने जहां समाधि का वर्णन किया है एकाग्रता का वर्णन किया है और निरुद्ध अवस्था का वर्णन किया है तो तीन सूत्र इसके अलग अलग दिए हैं एकाग्रता परिणाम समाधि परिणाम और निरुद्ध परिणाम लेकिन वहां देखिए उन्होंने क्या कहा है कि सर्वार्थ तैकाग्र तो क्षयोदय चित्त समाधि परिणाम सर्वार्थता और एकाग्रता सर्वार्थता का अर्थ है भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण करते रहना ये विषय लिया वो विषय लिया वो विषय लिया अलग अलग अलग अलग यानी सर्व अर्थता प्रत्येक विषय से हमारा संबंध जुड़ते रहना ये तो होगी सर्वार्थता और दूसरा कहा एकाग्रता एक, एक विषय ही रहना विषय का भाव नहीं है अर्थात समाधि में भी कोई एक विषय हमारा चिंतन का रहेगा लेकिन ये कौन सी समाधि की बात हो रही है सम्प्रज्ञात समाधि की समाधि भी दो प्रकार की होती हैं। समप्रज्ञात समाधि में विषय एक रहेगा तो यहाँ पर एक हटा एक आया क्या हटा सर्वार्थता नष्ट हुई सर्वार्थता का क्या हो गया अप्यय और एकाग्रता आई एकाग्रता का क्या हो गया प्रभव तो प्रभव अप्यय आपको यहां भी दिखाई देगा लेकिन पतंजलि जी ने प्रभाव अप्यय शब्द का प्रयोग न करते हुए उन्होंने क्षय और उदय इन शब्दों को रखा अर्थ वही है क्षय का अर्थ नष्ट होना उदय का अर्थ उत्पन्न होना तो सर्वार्थ तयिकाग्रत यो हो क्षयोदय चित्त समाधि परिणामः यह समाधि परिणाम हुआ और एकाग्रता का परिणाम क्या है तो एकाग्रता के परिणाम में वहां भी ऐसा ही शब्द आ रहा है वहां कहा उन्होंने कि तत पुनः तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणामः शांत और उदित पहले कहा क्षय और उदय जैसे यमाचार्य ने क्या कहा प्रभव और अप्य अब जो अर्थ प्रभव और अप्य का है वही क्षय और उदय का अर्थ था और यहां भी वही बात है शांत और उदित शांत होना नष्ट हो जाना और उदित उदय हो जाना वही शब्द है तो ततः पुनः शांतोदित तुल्य प्रत्यय एकाग्रता की अवस्था में क्या होता है जैसे हम किसी दीपक को ले और दीपक को भी ऐसे खुले में नहीं हमने उसको आवरण से ढक दिया है इतना नहीं ढका है कि बंद हो जाए बुझ जाए थोड़ी सी वायु का प्रवेश उसमें जाता रहे अब हम दीपक की लॉ को देखें तो आपको कैसी दिखाई देगी बिल्कुल स्थिर दिखाई देगी जैसे कि कोई चित्र हो या जैसे कोई पत्थर का बना हुआ हो आजकल विद्युत की भी ऐसी आती हैं, बनी हुई जैसे मोमबत्ती के समान, लॉ उसमें दिखाई देती है तो बिल्कुल स्थिर दिखाई देगी लेकिन क्या वह स्थिर है, है स्थिर वो प्रतीक्षण उसमें उस, उस लॉ में जो नीचे की अग्नि है वो ऊपर को आ रही है ऊपर वाली और ऊपर जा रही है फिर वो समाप्त भी हो रही है क्योंकि हर क्षण नीचे से जो तैलीय पदार्थ है घृत या तेल वो लगातार आ रहा है जल रहा है परिवर्तन होता जा रहा है क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है जिस क्षण हम जिस लपट को लॉ को देख रहे हैं दूसरे क्षण वो नहीं मिलेगी आपको दूसरी ही मिलेगी लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता या किसी पंखे को देखें हम चल रहा हो तीव्र गति से तो हमें लगता है कि तो स्थिर हो गया है लेकिन क्या स्थिर है वो तो इस तरह से जिस प्रकार दीपक की लो निवात प्रदेश में रखी हुई हमें एकाग्र एक जैसी दिखाई देती है लेकिन वहां भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है लेकिन परिवर्तन है किस प्रकार का वो कि जैसी अग्नि नीचे से ऊपर को चली गई ठीक वैसी ही अग्नि नीचे से और आ रही है अर्थात अंतर नहीं आ रहा है उसमें अगर अंतर आ जाएगा तो, तो हमें मत दिखाई देने लगेगा ऐसे ही एकाग्रता में साधक जिस विषय को चिंतन करने के लिए विचार करने के लिए बैठा है उसी विषय से संबद्ध चिंतन की धारा चल रही है लगातार एक धारा गई आई फिर चली गई दूसरी आई लेकिन दूसरी जो धारा आई वह इसी उसी विषय से जुड़ी हुई आई तो ततः पुनः शांतोदित तुल्य प्रत्यय तुल्य प्रत्यय तुल्य वृत्ति तुल्य विचार एक शांत हुआ दूसरा उदित हुआ इसे कहते हैं एकाग्रता परिणाम और आगे एक और सूत्र दिया उन्होंने कि जब हम निरुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो क्या वहाँ भी ऐसा माने कि कुछ नष्ट हो रहा है और कुछ उदय हो रहा है क्योंकि वहां तो शब्द ही प्रयोग में आ रहा है निरुद्ध बिल्कुल रुक गया एकदम प्रवाह रुक चुका है लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है वहां भी जो व्युत्थान के संस्कार हैं वो रुक रहे हैं और निरुद्ध अवस्था के संस्कार अर्थात संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं वो नष्ट हो रहे हैं और निरुद्ध निरोध के संस्कार लगातार बन रहे हैं तो वहाँ भी ये परिणाम चल रहा है तो इस तरह से योग की परिभाषा जैसी पतंजलि ने की है ठीक उसी प्रकार से यमाचारी भी वही कह रहे हैं कि योगो ही प्रभाप्यय योग क्या है प्रभाव और है इसी का नाम योग है तो ताम योगम इति योगमते स्थिराम इंद्रिय धारणा अप्रमत्तवती योगो ही प्रभाप्यय लेकिन ये अप्रमत्त बनने के लिए हमें अपने परमात्मा ने जो हमें करण दिए हैं ये अपने नियंत्रण में रखना होगा और सबसे मुख्य हमारे मन के विषय में आता है क्योंकि मन पर नियंत्रण सबसे कठिन होता है और इसी के अभ्यास करने में इसको एकाग्र करने में वर्षों लग जाते हैं दशकों लग जाते हैं और तब भी कभी कभी सफलता हमें नहीं मिल पाती उस सफलता को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए हमारे सहयोगी बनते हैं हमारा स्वाध्याय है। हमारा प्रवचन हमारा वार्तालाप ये स, ये हमें सहयोगी बनते हैं और उस अवस्था में हम उस मन को एकाग्र करने में सफलता प्राप्त करने लगते हैं और उसको प्राप्त करके ही हम कह पाएंगे गर्वपूर्वक कि अब हम प्रमत्त नहीं हैं नहीं तो हम प्रमत्तों की श्रेणी में आएंगे हम अन्यों की दृष्टि में भले ही अपने को बुद्धिमान मानते रहें या अन्य लोग भी हमें बुद्धिमान मानते रहें लेकिन यमाचारी की दृष्टि में हम अभी प्रमत्त के ही समान हैं उस प्रमत्तता को दूर करने के लिए हमें यमाचारी के बताए उपायों को अपने जीवन में अपनाना होगा ओम शम